नोशो टॉक ज्यो की त्यो धरी दिन ही चदरिया नंबर थ्री मेरे प्रिय आत्मन हिंसा का एक आयाम परिग्रह है हिंसक हुए बिना परिग्रही होना असंभव है और जब परिग्रह विक्षिप्त हो जाता है पागल हो जाता है तो चोरी का जन्म होता है चोरी परिग्रह की विक्षिप्तता है पजिसिवनेस दैट हैज मैड स्वस्थ परिग्रह हो तो धीरे धीरे अपरिग्रह का जन्म हो सकता है अस्वस्थ परिग्रह हो तो धीरे धीरे चोरी का जन्म हो जाता है स्वस्थ परिग्रह धीरे धीरे दान में परिवर्तित होता है अस्वस्थ परिग्रह धीरे धीरे चोरी में परिवर्तित होता है अस्वस्थ परिग्रह का अर्थ है कि अब दूसरे की चीज भी अपनी दिखाई पड़ने लगी हालांकि दूसरा अपना नहीं दिखाई पड़ता है अस्वस्थ परिग्रह का अर्थ है वो जो इन इंसेन पजिशिवनेस से वो दूसरे को तो दूसरा मानती है लेकिन दूसरे की चीज को अपना मानने की हिम्मत करने लगती अगर दूसरा भी अपना हो जाए तब दान पैदा होता है और जब दूसरे की चीज भर अपनी हो जाए और दूसरा दूसरा रह जाए तो चोरी पैदा होती है चोरी और दान में बड़ी समानता है वे एक ही चीज के दो चोर हैं चोरी में दूसरे की चीज अपनी बनाने की कोशिश है दान में दूसरे को अपना बनाने की कोशिश है चोरी में हम दूसरे की चीज छीन के अपनी कर लेते हैं दान में हम अपनी चीज दूसरे की कर देते हैं एक अर्थ में दान चोरी का प्राश्चित है अक्सर दानी कभी अतीत का चोर होता है और अक्सर चोर भविष्य का दानी हो सकता है ये जो चोरी है ये अगर चीजों तक ही संबंधित होती तो बहुत बड़ी बात ना थी जहां तक वस्तुओं की चोरी का संबंध है इससे इससे कानून न्याय राज्य समाज का जोड़ है धर्म से तो किसी और गहरी चोरी का संबंध है तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन आ जाए कि संपत्ति ज्यादा हो एफ्लुएंट हो तो वस्तुओं की चोरी बंद हो जाए लेकिन उस दिन भी अचोरी का महत्व तो रहेगा इसलिए साधारणता जिसे हम धार्मिक व्यक्ति कहें वो जिस चोरी से रोकने की बात कर रहा है वो चोरी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी लेकिन कोई महाव्रत कभी खत्म नहीं हो सकता इसलिए अचोरी का कोई और गहरा अर्थ भी है जो सदा सार्थक रहेगा सदा प्रासंगिक रहेगा अगर किसी दिन पूरी तरह समाज समृद्ध हो गया तो चोरी तो बंद हो जाएगी जो वस्तुओं की चोरी है वो अधिकतर गरीबी के कारण पैदा होती है लेकिन और भी चोरियां हैं। महाव्रत का संबंध उन गहरी चोरियों से है तो पहले उस गहरी चोरी को हम थोड़ा समझें जिसमें हम सब सम्मिलित हैं वे लोग भी जिन्होंने कभी किसी की वस्तु नहीं चोराई होगी चोरी का अर्थ ही क्या है चोरी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि जो मेरा नहीं है उसे मैं मेरा घोषित करूं बहुत कुछ मेरा नहीं है जिससे मैंने मेरा घोषित किया है यद्यपि मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की है शरीर मेरा नहीं है लेकिन मैं मेरा घोषित करता हूं चोरी हो गई अध्यात्म की दृष्टि से चोरी हो गई शरीर पर आया है शरीर मुझे मिला है शरीर मेरे पास है जिस दिन मैं घोषणा करता हूं कि मैं शरीर हूं उसी दिन चोरी हो गई आध्यात्मिक अर्थों में मैंने किसी चीज पे दावा कर दिया जो दावा अनधिकारपूर्ण है मैं पागल हो गया लेकिन हम सभी शरीर को अपना अपना ही नहीं बल्कि मैं ही हूं ऐसा मान के चलते हैं मां के पेट में एक तरह का शरीर था आपके पास आज अगर आपके सामने रख दिया जाए तो खाली आंखों से देख ना सकेंगे बड़ी खुर्दबीन चाहिए जिससे दिखाई पड़ सकेगा और कभी ना मानने को राज्य होंगे कि कभी ये मैं था फिर बचपन में एक शरीर था जो रोज बदल रहा है प्रतिदिन शरीर बह रहा है अगर हम एक आदमी के जिंदगी भर के चित्र रखे सामने तो वह आदमी हैरान हो जाएगा कि इतने शरीर में था और मजे की बात है कि इन सारे शरीरों में यात्रा करते वक्त हर शरीर को उसने जाना कि ये मैं हूं एक अमेरिकन अभिनेता का जीवन में पड़ता था कई बार संन्यासियों के जीवन थोथे होते हैं उनमें कुछ भी नहीं होता जिन्हें हम तथाकथित अच्छे आदमी कहते हैं अक्सर उनके पास कोई जिंदगी नहीं होती इसलिए अच्छे आदमी के आसपास कहानी लिखना बहुत मुश्किल उसके पास कोई जिंदगी नहीं होती वो थोथा समतल भूमि पर चलने वाला आदमी होता है कोई उतार चढ़ाव नहीं होते अक्सर जिसको हम बुरा आदमी कहते हैं उसमें एक जिंदगी होती है, और उसमें उतार चढ़ाव होते हैं और अक्सर बुरे आदमी के पास जिंदगी के गहरे अनुभव होते हैं अगर वो उनका उपयोग कर ले तो संत बन जाए अच्छा आदमी कभी संत नहीं बन पाता अच्छा आदमी बस अच्छा ही आदमी रह जाता सज्जन सज्जन यानी मीडिया कर्ष जिसने कभी बुरे होने की भी हिम्मत नहीं की वो कभी संत होने की सामर्थ्य नहीं जुटा सकता इस अभिनेता की मैं जिंदगी पढ़ रहा था उसकी जिंदगी बड़े उतार चढ़ाव की जिंदगी है अंधेरे प्रकाशों की पापों की पुण्यों की लेकिन उसका अंतिम निष्कर्ष देख कर मैं दंग रह गया अंतिम उसने जो निष्कर्ष दिया है पूरी जिंदगी में जो बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन की है काश वो आपको भी बेचैन कर सके आखिरी बात उसने ये कही है कि मेरी सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि मैंने इतने प्रकार के अभिनय किए जिंदगी में मैंने इतनी एक्टिंग्स की मैं इतने व्यक्ति बना कि अब मैं तय नहीं कर पाता हूं कि मैं कौन हूं कभी वो शेक्सपियर के नाटक का कोई पात्र था कभी वो किसी और कथा का कोई और पात्र था कभी किसी कहानी में वो संत था और कभी किसी कहानी में वो पापी था जिंदगी में इतने पात्र बना वो कि आखिर में कहता है कि मुझे अब समझ नहीं पड़ता कि असली में मैं कौन इतने अभिनय करने पड़े इतने चेहरे ओढ़ने पड़े कि मेरा खुद का चेहरा क्या है वो मुझे कुछ पक्का नहीं रहा दूसरी बड़ी गहरी उसने बात कही है कि जब भी मैं किसी पात्र को अभिनय करने मंच पर जाता हूं तब मैं एट ईज होता हूं क्योंकि वहां स्वयं होने की जरूरत नहीं होती एक अभिनय निभाना पड़ता है तो मैं एकदम सुविधा में होता हूं मैं निभा देता हूं टू स्टेप इन रोल ज इजियर उसने लिखा है कि एक अभिनय में कदम रखना आसान बट टू स्टेप आउट ऑफ इट बिकम जैसे ही मैं मंच से उतरता हूं उस अभिनय को छोड़कर वैसे मेरी दिक्कत शुरू हो जाती कि अब मैं कौन हूं तब तक तो तय होता है कि मैं कौन था अब मैं कौन हूं हजार अभिनय करके ये तय करना उसे मुश्किल हो गया है कि मैं कौन हूं कहना चाहिए उसकी जिंदगी में अचौरी का क्षण निकट आ गया है लेकिन हमारी जिंदगी में हमें पता नहीं चलता सच बात तो यह है कि कोई अभिनेता इतना अभिनय नहीं करता जितना अभिनय हम सब करते मंच पर नहीं करते इससे ख्याल पैदा नहीं होता है बचपन से लेके मरने तक अभिनय की लंबी कहानी है ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो अभिनेता नहीं है कुशल अकुशल का फर्क हो सकता है लेकिन अभिनेता नहीं है कोई ऐसा आदमी नहीं है और अगर कोई आदमी अभिनेता न रह जाए तो उसके भीतर धर्म का जन्म हो जाता है हम चेहरे चुरा के जीते हैं हम शरीर को अपना मानते हैं वो भी अपना नहीं है और हम जिस व्यक्तित्व को अपना मानते हैं वो भी हमारा नहीं है वो सब उधार और जिन चेहरों को हम अपने ऊपर लगाते हैं जो मांस जो परसोना जो मुखौटे लगा के हम जीते हैं वो भी हमारा चेहरा नहीं है बड़ी से बड़ी जो आध्यात्मिक चोरी है वो चेहरों की चोरी है व्यक्तित्वों की चोरी है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने बचपन का एक संस्मरण लिखा लिखा है कि बचपन से ही मुझे पूर्ण होने की इच्छा है तो मैंने बारह नियम तय किए थे जिनका उपयोग करके मैं पूर्ण हो जाऊंगा उन बारह नियमों में समस्त धर्मों ने जो श्रेष्ठ बातों की चर्चा की है वो सब आ जाते हैं संयम है संकल्प है सील है शांति है मौन है सद्भाव है वो सारे बारह सब अच्छी बातें उन बारह में आ जातीं। बेंजामिन फ्रेंकल ने लिखा है लेकिन मैं इनको पाऊं कैसे तो मैंने एक एक आचरण को अभ्यास करना शुरू कर दिया मैंने बुरा बोलना बंद कर दिया और जब बुरा आए तो उसे दबाने लगा और रोज रात हिसाब किताब रखने लगा कि आज मैंने कोई बुरी बात तो नहीं बोली आज मैंने किसी चीज में असंयम तो नहीं किया आज मैंने कोई अनाचार तो नहीं किया आज मैंने चोरी की बात तो नहीं सोची आज मैंने आलस तो नहीं किया वो हिसाब रखने लगा और रोज रोज अभ्यास साधने लगा फिर अभ्यास सध गया और बेंजामिन फ्रेंकलिन ने लिखा है कि मैं अपने आचरण को पूरा साध लिया और तब एक ईसाई साधु ने उसे कहा कि तुमने सब तो साध लिया तुम बड़े अहंकारी हो गए हो स्वभावतः जिसने सब साध लिया वो अहंकारी हो जाएगा साधा है सिद्ध हो गया है तो अहंकार हो जाएगा तो उसी ईसाई फकीर ने कहा कि एक तेरवा नियम और जोड़ दो ह्यूमिलिटी विनम्रता बेंजामिन फेरगलिंग ने कहा कि मैं उसको भी साध लूंगा उसने फिर ह्यूमिलिटी भी साथ ली उसने विनम्रता भी साथ ली वो विनम्र भी हो गया लेकिन अपने संस्मरण में उसने एक वचन लिखा है जो बड़ा कीमती है उसने लिखा है कि अंततः मुझे लेकिन ऐसा लगा कि जो भी मेरी उपलब्धि है इट इज जस्ट इन अपियरेंस वो सिर्फ दिखाव है जो भी मैंने साध लिया है वो सिर्फ चेहरा बन पाया है मेरी आत्मा नहीं बन पाया स्वभावता जो भी हम बाहर से साधेंगे वो चेहरा ही बनता है जो भीतर से आता है वही आत्मा होती हम सब बाहर से ही साधते हैं धर्म को अधर्म होता है भीतर धर्म होता है बाहर चोरी होती है भीतर अचोरी होता है बाहर परिग्रह होता है भीतर अपरिग्रह होता है बाहर हिंसा होती है भीतर अहिंसा होती है बाहर फिर चेहरे सध जाते हैं इसलिए धार्मिक आदमी जिन्हें हम कहते हैं उनसे ज़्यादा चोर व्यक्तित्व खोजना बहुत मुश्किल चोर व्यक्तित्व का मतलब ये हुआ कि जो वे नहीं हैं वे अपने को माने चले जाते हैं दिखाए चले जाते हैं आध्यात्मिक अर्थों में चोरी का अर्थ है जो आप नहीं है उसे दिखाने की कोशिश उसका दावा हम सब वही कर रहे हैं सुबह से शाम तक हम दावे किए जाते हैं वो अमेरिकी अभिनेता ही अगर भूल गया हो कि मेरा ओरिजिनल फेस मेरा अपना चेहरा क्या है ऐसा नहीं है हम भी भूल गए हैं हम सब बहुत से चेहरे तैयार रखते हैं। जब जैसी जरूरत होती है वो चेहरा लगा लेते हैं और जो हम नहीं है वो हम दिखाई पड़ने लगते हैं किसी आदमी की मुस्कुराहट भूल में पड़ जाने की कोई जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि भीतर आंसू ना हो अक्सर तो ऐसा होता है कि मुस्कुराहट आंसुओं को छिपाने का इंतजाम ही होती है किसी आदमी को प्रसन्न देखकर ऐसा मान लेने की कोई जरूरत नहीं उसके भीतर प्रसन्नता का झरना बह रहा है अक्सर तो उदासी को दबा लेने की व्यवस्था होती है किसी आदमी को सुखी देखकर ऐसा मान लेने का कोई कारण नहीं है कि वो सुखी है अक्सर तो दुख को बुलाने का आयोजन होता है आदमी जैसा भीतर है वैसा बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा है ये आध्यात्मिक चोरी है और जो आदमी इस चोरी में पड़ेगा उसने वस्तुएं तो नहीं चुराई व्यक्तित्व चुरा लिए और वस्तुओं की चोरी बहुत बड़ी चोरी नहीं व्यक्तित्वों की चोरी बहुत बड़ी चोरी इसलिए जिस आदमी को अचोरी में उतरना हो उसे पहली बात यह समझ लेनी चाहिए कि वह भूल के भी कभी व्यक्तित्व ना चुराए महावीर से जो व्यक्तित लेगा वो चोर हो जाएगा बुद्ध से जो व्यक्तित्व लेगा वो चोर हो जाएगा जीसस से जो व्यक्तित्व लेगा वो चोर हो जाएगा कृष्ण से जो व्यक्तित्व लेगा वो चोर हो जाएगा चोर का मतलब ही यह है कि जिसने जो है वो नहीं बल्कि जो नहीं था उसको ओढ़ लिया अब दूसरा कोई आदमी पृथ्वी पे दोबारा महावीर नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता वे सारी की सारी स्थितियां दोबारा नहीं दोहराई जा सकती जो महावीर के होने के वक्त हुई न तो वो पिता खोजे जा सकते हैं फिर से जो महावीर के थे न वो मां खोजी जा सकती है फिर से जो महावीर की थी न वो आत्मा दोबारा खोजी जा सकती है जो महावीर की थी न वो शरीर खोजा जा सकता है जो महावीर का था न वो युग खोजा जा सकता है जो महावीर का था न वो चांद तारे खोजे जा सकते हैं कुछ भी नहीं खोजा जा सकता इस जगत में जो क्षण बह गया वो बह गया इसलिए दूसरा कोई आदमी जब भी महावीर होने की कोशिश करेगा तो वो चोर महावीर हो जाएगा दूसरा कोई आदमी अगर कृष्ण होने की कोशिश करेगा तो वो चोर कृष्ण हो जाएगा कोई आदमी जब भी दूसरा आदमी होने की कोशिश करेगा तो आध्यात्मिक चोरी में पड़ जाएगा उसने व्यक्तित्व चुराने शुरू कर दिए और धर्म का हम यही मतलब समझे बैठे किसी जैसे हो जाओ अनुयायी बनो अनुकरण करो अनुसरण करो पीछे चलो ओढ़ो किसी को भी ओढ़ो खुद मत रहो बस किसी को ओढ़ो इसलिए कोई जैन है कोई हिंदू है कोई ईसाई है कोई बौद्ध ये कोई भी धार्मिक नहीं है ये धर्म के नाम पर गहरी चोरी में पड़ गए हैं अनुयायी चोर होगा ही आध्यात्मिक अर्थों में उसने किसी दूसरे व्यक्तित्व को चोरा के अपने ऊपर ओढ़ना शुरू कर दिया जो वो नहीं है पाखंड हिपोक्रेसी परिणाम होगा इसलिए जितना तथाकथित धार्मिक समाज उतना पाखंडी उतना हिपोक्रेट उसका कारण है क्योंकि वहां कोई व्यक्ति वही नहीं है जो वो है वहां सभी व्यक्ति वो है जो वो नहीं है ऐसा समझें कि कोई व्यक्ति अपनी जगह नहीं है सब किसी और की जगह खड़े कोई व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं देख रहा सब किसी और की आंखों से देख रहे हैं कोई व्यक्ति अपने ओंठों से नहीं हंस रहा सब व्यक्ति दूसरों के ओंठों से हंस रहे हैं कोई व्यक्ति अपने से नहीं जी रहा सब व्यक्ति किसी और से जी रहे हैं जो असंभव है न तो मैं किसी की जगह जी सकता हूँ और न किसी की जगह मर सकता हूँ न मैं किसी के ओट से हंस सकता हूं और न किसी के हृदय से अनुभव कर सकता हूं मेरा अनुभव अनिवार्य रूपेण निजी होगा और निजी होगा उसी दिन में अचौरी को उपलब्ध होऊंगा उसके पहले नहीं हो सकता मैं जिस दिन स्वयं ही रह जाऊंगा मेरे पास कोई ओढ़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं होगा उस दिन में अचौरी को उपलब्ध हो जाऊंगा अन्यथा में चोर बना रहूंगा ध्यान रहे वस्तुओं के चोरों को तो हम जेलों में बंद कर देते व्यक्तित्वों के चोरों के साथ हम क्या करें जिन्होंने पर्सनैलिटीज चुराई हैं उनके साथ क्या करें उन्हें हम सम्मान देते उन्हें हम मंदिरों में मस्जिदों में गिरजों में आदृत करते ध्यान रहे वस्तुओं के चोर ने कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं की है व्यक्तित्व के चोर ने बहुत बड़ी चोरी की है और वस्तुओं की चोरी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी क्योंकि वस्तुएं ज्यादा हो जाएंगी चोरी बंद हो जाएगी लेकिन व्यक्तित्वों की चोरी जारी रहेगी हम चुराते ही रहेंगे दूसरे को ओढ़ते ही रहेंगे इसे आप थोड़ा सोचना कि आप स्वयं होने की हिम्मत जिंदगी में जुटा पाए नहीं जुटा पाए अगर नहीं जुटा पाए तो आपके व्यक्तित्व की अनिवार्य आधारशिला चोरी की होगी आपने कोई और बनने की कोशिश तो नहीं की आपके चेतन अचेतन में कहीं भी तो किसी और जैसा हो जाने का आग्रह नहीं है अगर है तो उस आग्रह को ठीक से समझ कर उससे मुक्त हो जाना जरूरी है अन्यथा अचौरी, वो नो थेफ्ट की थे स्थिति नहीं पैदा हो पाएगी और यह चोरी ऐसी है कि इससे आपको कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि व्यक्तित्व अदृश्य चोरियां हैं धन चुराने जाएंगे पकड़े जा सकते हैं व्यक्तित्व चुराने जाएंगे कौन पकड़ेगा कैसे पकड़ेगा कहां पकड़ेगा और व्यक्तित्व की चोरी ऐसी है कि किसी से कुछ छीनते भी नहीं और आप चोर हो जाते हैं व्यक्तित्व की चोरी आसान और सरल है सुबह से उठ के देखना जरूरी है कि मैं कितनी बार दूसरा हो जाता हूं हम व्यक्ति नहीं हो पाते व्यक्तित्वों के कारण पर्सनैलिटी के कारण पर्सन पैदा नहीं हो पाता शब्द पर्सनैलिटी बड़ा अच्छा है यूनान में ग्रीक ड्रामा से आया हुआ शब्द है यूनान में जो यूनानी ड्रामा होता था उसमें प्रत्येक अभिनेता को अपने ऊपर एक मुखौटा एक चेहरा ओढ़ना पड़ता था एक मास्क पहननी पड़ती थी उस चेहरे को परसोना कहते थे और उस चेहरे से बने हुए व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी कहते थे पर्सनैलिटी का मतलब था जो वो नहीं है वो पर्सनैलिटी का मतलब कि जो आप नहीं है इसलिए जितनी बड़ी पर्सनैलिटी हो उतनी बड़ी चोर होगी बहुत कुछ चुराया हुआ होगा एक साधु है वो महावीर की पर्सनैलिटी लिए हुए ठीक महावीर जैसा नग्न खड़ा हो गया है ठीक महावीर जैसा चलता उठता बैठता है ठीक महावीर जैसा खाता पीता है ठीक महावीर के शब्द बोलता है बिल्कुल महावीर हो गया है लेकिन यह ना बाहर से हो सकता है भीतर से तो सिर्फ वो वही हो सकता है जो है ये पर्सनैलिटी इसलिए चोरों के पास अक्सर अपना व्यक्तित्व होता है साधुओं के पास अपना होता ही नहीं अगर जेलखाने में जाएं तो चोरों की आंखों में झांके तो ऐसा लगेगा वो जो हैं हैं मंदिरों में जाएं और साधुओं की आंखों में झांके तो लगेगा कि वो जो नहीं हैं वही बुरा आदमी अक्सर वही होता है जो है क्योंकि बुरे को कोई भी ओढ़ता नहीं अच्छा आदमी अक्सर वही होता है जो नहीं है क्योंकि अच्छे को ओढ़ने का मन होता है अच्छा होना तो बहुत कठिन है ओढ़ना बहुत आसान है अच्छा होना तो तपश्चर्या है अच्छा होना आर्डुअस है लेकिन अच्छे को ओढ़ लेना खेल है सुविधा है बहुत कन्वीनियंट है फिर अच्छे होने के साथ बड़ी कठिनाइयां हैं क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है इसलिए अच्छा होने वाला आदमी दुनिया के साथ मुसीबत में पड़ जाता है टू बी मॉरल इन ए इमोरल सोसाइटी टू बी गुड इन ए बैड एक अनैतिक समाज में नैतिक होना बड़ी दुविधा है एक बुरे समाज में अच्छा होना बड़ी कठिनाई मोल लेना यही है तपस्या साधु की साधु की तपश्चर्या नंगा खड़ा हो जाना नहीं साधु की तपश्चर्या भूखा रह जाना नहीं ये बड़ी सस्ती और सरल बातें हैं जो कोई भी ना समझ साध सकता है असल में समझो तो साधना मुश्किल ना समझियो तो साधना आसान साधु की तपश्चर्या है टू बी मॉरल इन ए इमोरल वर्ल्ड नैतिक होना अनैतिक जगत में तपश्चर्या क्योंकि चारों तरफ से चोट पड़ेगी इसलिए सुविधापूर्ण है वस्त्र ओढ़ लेना नैतिकता के वस्त्र ओढ़ो अनैतिक रहो अनैतिक रहो दुनिया से कोई तकलीफ ना होगी नैतिकता के वस्त्र ओढ़ो बाजारों में सार्वजनिक स्थानों में इसलिए हमारे पास दो तरह के चेहरे हैं प्राइवेट फेसेस पब्लिक फेसेस और नियम है कि वो जो व्यक्तिगत चेहरा है निजी चेहरा है उसे कभी सार्वजनिक स्थान में मत ले जाना कोई नहीं ले जाता कभी कभी शराब वगैरह कोई पी ले तो भूल हो जाती है अन्यथा नहीं कोई शराब पी ले तो भूल जाता है कि पब्लिक प्लेस है और प्राइवेट फेस तो तकलीफ होती इसलिए भले आदमी शराब पीने से बहुत डरते हैं बुरे आदमी उतने नहीं डरते क्योंकि उनका वो चेहरा उससे बड़ा और बुरा चेहरा उनके पास नहीं है। अगर दुनिया के सब भले आदमियों को इकट्ठा करके शराब पिलाई जा सके तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट फेसेस क्या है यूनान में एक फकीर था गुरजीएफ वो तो जब भी कोई आदमी वहां आता तो उससे पहले पूछता कि भले आदमी हो कि बुरे आदमी शायद ही कभी कोई आदमी जो कह, आता और कहता कि मैं बुरा आदमी हूं क्योंकि इतना भला आदमी बहुत मुश्किल है खोजना जो कह सके कि मैं बुरा आदमी हूं अक्सर तो लोग कहते कैसी आप बात पूछते भला हूं साधना करने आया हूं साधना करने ही क्यों आता अगर भला ना होता हालांकि हालत उल्टी है भला आदमी किस लिए साधना करने जाएगा गुरुजीएफ कहता पहली साधना यह रही कि पंद्रह दिन शराब पीनी पड़ेगी अक्सर तो भला आदमी भाग जाता है कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई फका फकीर और शराब पीने के लिए कहेगा लेकिन अर्थपूर्ण थी उस गुरजेब की बात वो कहता पंद्रह दिन तो मैं शराब पिलाऊंगा ताकि मैं तुम्हारा प्राइवेट फेस देख सकूं अन्यथा मैं किसके साथ बात करूं अन्यथा मैं किसके साथ व्यवहार करूं अन्यथा में किसको बदलू क्योंकि तुम जो दिखाई पड़ रहे हो अगर इसको मैंने बदला तो बेकार मेहनत हो जाएगी क्योंकि तुम तो ये हो ही नहीं ये बदलाहट बेकार ये रंग रोगन मैं कर दूंगा ये तुम्हारे मुखौटे पे हो जाएगा तुम्हारे चेहरे से इसका कोई संबंध नहीं है और मुखौटा बिल्कुल अलग चीज है तुम उसे कभी भी उतार कर रख सकते हो बदल सकते हो तुम उससे बेकार मेहनत मत करवाओ पहले मुझे तुम्हारा ओरिजिनल फेस तुम्हारा असली चेहरा देख लेने दो अक्सर तो अच्छा आदमी भाग जाता शराब का नाम सुन के ही भागना ही बता देता कि आदमी के भीतर कुछ छिपा है जो प्रकट होने से डरेगा लेकिन अगर कोई रुक जाता तो बड़ी हैरानी होती पंद्रह दिन गुरजे फो से शराब ही पिलाया जाता जितनी ज्यादा से ज्यादा पिला सकता पिलाता और उसके असली चेहरे को खोजता कैसा दुर्भाग्य कि आदमी के असली चेहरे को खोजने के लिए उसे बेहोश करना पड़ता है इतनी परते हैं नकली चेहरों की चोरी इतनी गहरी है इतनी लंबी है अनंत जन्मों की है कि असली चेहरा बहुत बहुत बहुत पीछे छिप गया है एक मुखोटा उतारो तो दूसरा उसके नीचे है प्याज की तरह आदमी हो गया है एक छिलका निकालो फिर छिलका और छिलका निकालो फिर छिलका आप इस भ्रम में मत रहना कि प्याज को खोज लेंगे आप छिलके निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ बस छिलके ही निकलते चले जाएंगे आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा आखिरी छिलका निकल जाएगा आप पूछोगे प्याज का पता चलेगा छिलकों का जोड़ ही प्यास थी प्याज का अपना कोई अस्तित्व ना था हम करीब करीब अनंत जन्मों में इतने व्यक्तित्वों की चोरी किए हैं हमने इतने मुखोटे ओढ़े हैं कि हमारा अपना तो कोई चेहरा नहीं रह गया अगर हमारे छिलके उतारे जाएंगे तो आखिर में शून्य रह जाएगा लेकिन उसी शून्य से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि उसी शून्य से अचौरी में गति होगी उसके पहले कोई गति नहीं हो सकती अगर एक आदमी को यह पता चल जाए कि मेरा कोई चेहरा ही नहीं है तो बड़ी उपलब्धि है ये तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप चोरी से बचने की कोशिश का नाम अचोरी मत समझ लेना चोरी से जो बचा है वो भी चोरी से बचा हुआ चोर है चोरी जिसने की है वो चोरी में फंस गया चोर है वो दोनों चोर है चोरी उनके भीतर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक की चोरी व्यवहार तक चली गई है एक की चोरी मन तक रह गई है लेकिन चोरी का जो असली गहरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अर्थ है वो यह है कि क्या आपके पास अपना चेहरा है नहीं खोज पाएंगे आईने के सामने खड़े होंगे और जो चेहरा दिखाई पड़ेगा पता चलेगा वो किसी और का है हालांकि अब तक उसे हमने अपना ही समझा है फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास एक ही चेहरा हो जिससे हम चौबीस घंटे काम चलाते हो चौबीस घंटे हमको फंक्शनली इतने बहुत से चेहरे बदलने पड़ते हैं पति के सामने व्यक्ति को पत्नी को कुछ और होना पड़ता है पति पत्नी के सामने कुछ और होता है अपनी पत्नी के सामने कुछ और होता है पड़ोसी की पत्नी के सामने कुछ और होता है तत्काल चेहरा बदल जाता है अपने मालिक के सामने कुछ और होता है अपने नौकर के सामने कुछ और होता है अगर मेरे इस तरफ मालिक को बिठा दिया जाए और मेरे इस तरफ नौकर को बिठा दिया जाए तो मेरा नौकर मेरे आधे चेहरे में कुछ और देखेगा मेरा मालिक मेरे आधे चेहरे में कुछ और देखेगा मेरे दो चेहरे एक साथ होंगे इधर नौकर को मैं दबाता हुआ रहूंगा इधर मालिक की तरफ मैं पूछ हिलाता हुआ रहूंगा ये मेरे एक ही साथ मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे तो कई दफा बहुत लोगों के बीच जब आप होते हैं तो आप गिरगिट हो जाते हैं इसके साथ कुछ और इसके साथ कुछ और इसके साथ कुछ और बड़ी कठिनाई हो जाती मैंने सुना है नसरुद्दीन के बाबत नसरुद्दीन की दो प्रेसियां थी विनम्र आदमी रहा होगा नहीं तो दो प्रेसियों पे कौन रुकता है दोनों को अलग अलग मिलता था दो प्रेसियों से एक साथ मिलना बहुत कठिन क्योंकि दोनों को ऐसे चेहरे दिखाए हैं जो वादा किया है कि एक को ही दिखाया है प्रत्येक से कहा है, तेरे सेवाए किसी को प्रेम नहीं करता लेकिन प्रेसियां भी बहुत होशियार हैं वे तत्काल पता लगा लेती हैं वे प्रेमी की उतनी खोज नहीं करती जितनी प्रेमी की प्रेसियों की खोज करती हैं। उन दोनों ने पता लगा लिया और एक दिन नसरुद्दीन को फंसा लिया और नसरुद्दीन से कहा कि आज तो हम दोनों को एक साथ जवाब दो नसरुद्दीन ने कहा कि गरीब आदमी को इस तरह मत फंसाओ क्योंकि तुम दोनों अलग अलग हो तो बड़ी सुविधा रहती है उतनी देर में मैं चेहरा बदल लेता हूं लेकिन उन दोनों ने तो उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम जवाब दो क्या हम दोनों में सुंदर कौन है नसरुद्दीन का तुम एक से एक बढ़ के सुंदर हो तुम एक दूसरे से बढ़ के सुंदर हो पता नहीं प्रेसियां समझ पाई कि नहीं शायद ही समझ पाई होंगी क्योंकि प्रेम से बुद्धि का बहुत कम संबंध है पता नहीं आप भी समझ पाए कि नहीं नसरुद्दीन कह रहा है तुम एक दूसरे से बढ़ सुंदर हो क्या कहना बड़ी गहरी मजाक नसरुद्दीन आदमी पे कर रहा है दोनों चेहरे एक सांस संभाल ले तो बेचारा क्या कर सकता है गिर हो गया अब वो कह रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से बढ़ हो 24 घंटे में हम 24 चेहरे बदल रहे हैं चौबीस नहीं और ज्यादा बदलने पड़ते हैं और ये चेहरों की बदलाहट तनाव पैदा करती है टेंशन जो है वो चेहरों की बदलाहट जिस आदमी के पास एक चेहरा है उस आदमी को तनाव नहीं होता तनाव का कोई कारण नहीं रहा तनाव सदा होता है चेहरे को बार बार बदलने से इतनी बार बदलना पड़ता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है और बीच बीच में जो गैप पड़ता है जब आप एक चेहरे को उतार कर दूसरा लाते हैं तो बीच का जो गैप होता है वो बहुत एंजाइटी पैदा करता है क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई चेहरा नहीं होता उस वक्त आप बड़ी कठिनाई में होते हैं वो ठीक कहता है अमरीकी अभिनेता टू स्टेप इन रोल इज इजी बट टू स्टेप आउट इज आर टू एस बाहर होना किसी रोल के बड़ा मुश्किल लेकिन हमें तो 24 घंटे करना पड़ता है चेहरे को बदलना पड़ता है बदलना पड़ता है बदलना पड़ता है लेकिन आदमी बहुत होशियार है जैसे पहले गाड़ियों में कन्वेंशनल गियर था तो बदलना पड़ता था अब ऑटोमेटिक गियर है उसे नहीं बदलना पड़ता जो बहुत कुशल लोग हैं उनके पास ऑटोमेटिक गेयर वो चेहरे बदलते नहीं चेहरे बदल जाते हैं